शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी की स्मृति कथा श्री हेरंब भट्टाचार्य पूज्यपात महापुरुष महाराज को मैंने कब देखा और वह भी पिताजी के साथ बेलून मठ में जाकर देखा अथवा अन्य कहीं आज मुझे याद नहीं है किंतु इतना इतना स्मरण है कि बहुत बचपन में संभवतः 1916-17 में श्री श्री पूजनी शरत महाराज पूजनी ब्रह्मानंद जी पूजनी बाबूराम महाराज पूजनी महापुरुष महाराज आदि श्री श्री ठाकुर के अंतरंग पार्षदों का पुण्य दर्शन पिताजी के साथ तथा अपने गृह शिक्षक श्री यदुनाथ मजुमदार महाशय के साथ जाकर किया था किंतु पिताजी के साथ ही मैं पहले पहल मठ में गया था इतना अच्छी तरह याद है इसके अनंतर यदुनाथ बाबू के साथ भी अनेक बार श्री श्री ठाकुर के पार्षदों का दर्शन करने के लिए लिए गया था किंतु मैं उनके साथी के रूप में गया था और पिताजी ले जाते थे इसलिए क्योंकि उस समय मेरी अवस्था इतनी कम थी कि स्वाधीन चिंतन अथवा व्यक्तित्व तो कुछ भी मेरे भीतर नहीं था उद्बोधन कार्यालय में माँ के भवन में जिस दिन मैं माँ का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर धन्य हुआ था उस दिन मास्टर महाशय तथा बाबू के साथ गया था यह अच्छी तरह याद आता है मेरी अवस्था उस समय सात आठ साल की रही होगी उस समय सभी के प्रचुर स्नेह आदर और आशीर्वाद लाभ का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था पिताजी का नाम लेकर मुझे सभी लोग अमुख का लड़का कहकर प्यार से गोदी में ले लेते थे उस समय उनके प्यार से ही मैं वसीभूत हो जाता था आध्यात्मिक शक्ति की बात का मुझे पता भी न था बाद में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब उस विषय को समझने की चेष्टा करता था और उसी समय श्री श्री ठाकुर की संतानों का महात्मा कुछ कुछ समझ में आने लगा था उस समय केवल इतना ही समझ में आया था कि पूजनी महापुरुष महाराज के निकट जाने से एक अपूर्व अनुभूति और आनंद का अनुभव होता है और वे मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसा अनुभव क्यों होता था मैं कह नहीं सकता वे केवल मुझे लाड़ प्यार करते और अच्छे अच्छे प्रसाद मुझे खाने को मिलते इसी से ऐसा लगता हो सो भी नहीं था और यह अच्छी तरह भी आता है महापुरुष जी की एक एक बात से मैं जो उत्साह और भरोसा पाता था उसे कह कर समझाना संभव नहीं है महापुरुष जी के संबंध में अनेक बातें अनेक भावों से लिखी गई है इस कारण उनके संबंध में अधिक क्या लिखा जा सकता है उस समय मैं कॉलेज में पढ़ता था 1928 सौ से कुछ समय पूर्व मुझे उनकी कृपा लाभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब ध्यान भी कुछ कुछ करने की चेष्टा करता था दीक्षा के समय श्री श्री ठाकुर के चरण कमलों में भला बुरा पाप पुण्य सब कुछ सौंप देने का निर्देश उन्होंने दिया था उस उपदेश की प्रेरणा से उत्साह के साथ मैं अग्रसर होने की चेष्टा करने लगा किंतु दर्शन और अनुभूति की आशा के हृदय से हृदय व्याकुल होने पर भी उनका लाभ न होने के कारण हृदय में व्याकुलता और आकांक्षा बढ़ने लगी एक दिन मैंने जाकर उनसे कहा महाराज कुछ भी तो नहीं हो रहा है वे बैलूर मठ में अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे थे मेरी बात से वह थोड़ा हंसे इसके बाद ही गंभीर होकर जोर देकर बोला तू तो क्या कहता है अवश्य होगा अलबत्त होगा उनके उस वाणी से मेरा हृदय भर गया मन में बल बिला अनेक व्यक्तियों से अपने जीवन काल में न जाने कितनी आशा भरोसे की बातें सुनने को मिली है किंतु शक्तिमान पुरुष की बातों के माध्यम से जो वस्तु मिलती है वह पूर्ण थे या पृथक है उस दिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने मेरे भीतर एक विशेष शक्ति का संचार कर दिया बाहर से तो वे बहुत ही गंभीर प्रकृति के थे किंतु भीतर थे बहुत स्नेह एक दिन किसी बात के लिए उन्होंने मुझे धमकाया दूसरे दिन उनके पास जाकर मैं प्रणाम करके ही चला आया बात करने में मुझे डर लगा था भारी हृदय लेकर मैं मठ के आसपास घूम फिर रहा था इतने में एक एक उनके सेवक महाराज ने आकर मुझसे कहा महापुरुष महाराज तुम्हें बुला रहे हैं तीसरे फर का समय था मैं झट ऊपर चला गया महापुरुष महाराज जी अपने कमरे के उत्तर और छत पर बैठकर जलपान कर रहे थे मुझे देखते ही उन्होंने स्नेह के साथ पास बुलाया और अपने जलपान की प्लेट से एक मिठाई उठाकर मेरे हाथ में देते हुए कहा ले खा परमानंद से मैंने प्रसाद ले लिया और खाया मन में बड़ी शांति लेकर मैं घर लौटा इस प्रकार के अनेक दिनों की अनेक बातें याद आ रही है उनके स्नेह और करुणा का स्पर्श मुझे अनेक बार मिला है मटका वातावरण उनकी परिस्थिति से परिपूर्ण उपस्थिति से परिपूर्ण रहता था जब भी उनका दर्शन करने गया तभी मुझे उनकी अनुप्रेरणा मिली वे केवल मेरे धर्म गुरु ही नहीं थे बल्कि एक आधार में मेरे गुरु परमात्मे और कल्याण करता थे उनके आशीर्वाद ने सब प्रकार की विपत्तियों से मुझे बचाया है जीवन में अभी कोई समस्या उपस्थित होती तभी मैं उनके पास दौड़कर पहुंचता था उन्हें चिट्ठी लिखता था सारी समस्याओं का वे समाधान कर देते थे और सभी प्रकार की विपत्तियों से माता के समान मेरी रक्षा करते थे एक बार 1929 सौ ईस्वी में घर की एक जटिल समस्या में फंसकर मैंने उनका आशीर्वाद मांगा उत्तर में उन्होंने लिखा तुम्हारा पत्र पढ़कर बहुत दुख हुआ मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे भाइयों की आत्मा का प्रभु कल्याण करे गृहस्थ आश्रम में ऐसा होता ही है मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तुम्हें शक्ति दे परीक्षा दे रहे हो प्रभु की कृपा से सफलता प्राप्त करो मेरा शरीर अच्छा नहीं है तुम लोगों के सर्वांगीण कुशल की प्रार्थना करता हूँ एक बात एक बार कठिन रोग में ग्रस्त हो मैंने उन्हें पत्र लिखा हृदय में बहुत भय और हताशा के भाव हैं उत्तर में उन्होंने आशीर्वाद भेजा तुम्हारा पत्र पढ़कर कष्ट हुआ दरोमत श्री श्री ठाकुर की कृपा से अच्छे हो जाओगे शस्त्रोपचार तुम्हारे पिता और डॉक्टर जैसा कहे वैसा करना ही अच्छा है दयालु ठाकुर तुम्हें देख रहे हैं भय नहीं गृहस्थी में आसक्त न होना लिखने में हाथ काँपता है शरीर अच्छा नहीं है क्रमशः निकम्मा होता जा रहा है उनकी इच्छा जितने दिनों तक रहेगी, उतने दिनों तक यह रहेगा इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है मैं शरीर नहीं हूँ ऐसा निश्चित ज्ञान उन्होंने कृपा करके मुझे दिया है मेरा हार्दिक आशीर्वाद तुम जानना और घर के अन्य लोगों को भी जताना उनके आशीर्वाद से मैं उन कठिन रोग में से स्वस्थ हो गया उस समय उनका शरीर बहुत ही अस्वस्थ था अपने हाथ में चिट्ठी लिखने में उन्हें बहुत ही कष्ट होता था तो भी मुझे उन्होंने अपने ही हाथ से चिट्ठी लिखी थी उस शक्तिपूर्ण चिट्ठी को पाकर मेरा मन अभी ही हो गया हृदय में भी बल मिला 1928 सौ ईस्वी के प्रारंभ में मेरे जीवन के एक महान समस्या उपस्थित हुई अन्य उपाय न देख एक पत्र द्वारा मैंने उन्हें सारी घटना बताई उत्तर में उन्होंने लिखा तुम्हारा पत्र पाकर समाचार जाना तुम्हारे संबंध में मैंने बहुत सोच विचारा तुम विवाह करने के लिए राज़ी हो जाओ क्योंकि पिता के तुम एकमात्र पुत्र हो इसके अतिरिक्त तुम एक आदर्श गृहस्थ हो सकोगे उसे ही तुम अपने जीवन का ध्येय बना लो जिस प्रकार तुम्हारे पिता अनेकों का पालन पोषण करते आ रहे हैं परोपकार के अनेक शुभ कार्य उन्होंने किए हैं उसी प्रकार उनका पदानुसरण करके तुम भी वैसा कर सकोगे तुम्हारी शिक्षा और दीक्षा भी अनुकूल है गृहस्थ हो जाने से तुम्हारे भक्ति विश्वास की हानि नहीं होगी श्री ठाकुर हैं ही तुम्हें चिंता क्या है तुम विवाह के लिए सम्मति देना और जिस उद्देश्य से विवाह करने जा रहे हो उसे मत भूलना आदर्श गृहस्थ संसार में बहुत आवश्यक है प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्री ठाकुर की कृपा से तुम वैसे ही बनो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तुम मेरा हार्दिक आशीर्वाद तथा शुभेच्छा आदि जानना प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्री ठाकुर की कृपा से तुम्हारा कल्याण हो किसी अन्य अवसर पर अपने मन की अशांत अवस्था जताकर उनकी शरण लेते हुए मैंने पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने अभय एवं आशीर्वाद पूर्ण पत्र लिखा लिख भेजा तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्नता हुई तुम उतने चिंतित क्यों होते हो श्री श्री ठाकुर की कृपा से तुम भी तुम कभी सांसारिक मोह से आबद्ध नहीं होगे मन में विश्वास रखो जिसने एक बार भी श्री श्री ठाकुर को पुकारा है उन्हें प्यार किया है उनका बंधन कदापि नहीं हो सकता क्षणिक बंधन हो सकता है किंतु तुम चिरबद्ध कभी ना होगे समय पर वे तुम्हें संयम देंगे मैं तो सभी जानता था जानकर ही तुम्हें विवाह करने की आज्ञा दी है इसमें भय क्या है तुम मेरा हार्दिक स्नेह आशीर्वाद तथा शुभेच्छा जानना और अपनी पत्नी को भी जताना सुख मेरा शरीर अच्छा नहीं है किसी प्रकार चल रहा है जब कलकत्ते आओगे भेंट होगी वे हमारे परम कल्याणकारी थे शरीर और मन के समस्त रोगों को वे आराम कर देते थे तथा मार्ग की सारी बाधाओं को अपसारित कर स्वर्गीय दूत के समान हाथ पकड़कर धर्म मार्ग में परिचालित कर देते थे जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं उतना ही उनकी असीम कृपा का अनुभव कर चित्त आनंद से भर जाता है 1930 सौ ईस्वी के अंतिम भाग में विभ्रांत चित्त से मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था उत्तर आया तुम्हारा पत्र ठीक समय पर मिला है महेश बाबू आए थे उनसे तुम्हारा समाचार मिला शस्त्रोपचार ठीक प्रकार से होना ही अच्छा है अच्छी बात वैसे ही हो तब तक सावधान रहना होगा तुम्हें श्री कृष्ण की ज्योतिर्पूर्ण मूर्ति अच्छी लगती है यह तो अच्छी बात है श्री ठाकुर और उनमें कोई भेद नहीं है जब तुम श्री कृष्ण का चिंतन करोगे तब सोचना कि श्री श्री ठाकुर का ही चिंतन कर रहे हो पृथक बुद्धि न हो और श्री ठाकुर का जब चिंतन करोगे तो उनके भीतर से श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है जानना तुम सर्व समन्वय स्वरूप श्री ठाकुर के पास जाकर इसे समझ नहीं स सक... आकर इसे समझ नहीं सके श्री श्री ठाकुर में इस प्रकार का भाव है इसी से वे भाव राज्य के राजा हैं उनके राज्य में विरोध नहीं हैं श्री श्री ठाकुर सब भावों के समस्त मूर्ति हैं उनके चिंतन से तुम भी सब भावों का समन्वय प्राप्त कर सकोगे किंतु यदि तुम्हें पृथक पृथक भाव अच्छे लगे तो वही करते रहना उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी क्योंकि उससे भी उन्हीं का चिंतन होता रहेगा यही कारण है कि साधन काल में सभी देव देवियों के भाव उनके शरीर और मन में आविष्ट हो गए थे तो पहले जैसे मैंने लिखा है मेरा शरीर अच्छा नहीं रहता तो भी श्री श्री ठाकुर की किसी प्रकार से इसे चलाए जा रहे हैं तुम तो मेरा आशीर्वाद तथा शुभेच्छा जानना साधन भजन के संबंध में कभी उनसे विशेष कुछ नहीं पूछा क्योंकि दीक्षा लेने के अनंतर मेरे मन में साधन भजन की इच्छा बहुत बढ़ गई थी तब उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था अतः प्रश्न पूछने का मौका प्राय नहीं मिलता था केवल दर्शन करके ही मैं उनका आशीर्वाद ले जा था वे कुशल प्रश्न पूछते और बहुत आशीर्वाद देते इसलिए मानसिक अवस्था जताकर साधन भजन के संबंध में उन्हें मैं पत्र लिखा करता था 1930 सौ ईस्वी में एक बार मन के अनेक संदेह जताकर मैंने उन्हें पत्र भेजा उत्तर में उन्होंने लिखा श्रीमान हेरम्ब तुम्हारा पत्र पाकर प्रसन्न हुआ संसार कंटकपूर्ण है इसमें संदेह है किंतु उन्हें पकड़े रहने से वह आनंदमय हो जाता है तुम उस ओर ध्यान न देकर श्री श्री ठाकुर के प्रति लक्ष्य रखना उनकी कृपा से तुम कभी आबद्ध नहीं होगे और यदि उन पर दृष्टि रखकर चल सको तो संसार के घात गार प्रतिघातों में तुम्हारी दृष्टि उन्हीं की ओर अधिक निबद्ध रहेगी तुम्हारा विवेक और वैराग्य भी उनके प्रति प्रेम प्यार की वृद्धि का कारण बनेगा गार्हस्य सुख में आनंद नहीं है जब तुम इसे समझ सके हो तब तुम्हें चिंता क्या है तुम श्री श्री ठाकुर को प्यार करके उनकी कृपा से निश्चय ही शांति और आनंद पाओगे मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ श्री श्री ठाकुर तुम्हें भक्ति विश्वास देकर परिपूर्ण कर दे तुम्हारे मंत्र में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तुम उस मंत्र को इस प्रकार जपना ध्यान जप जब, जब सुबह शाम करने के लिए बैठोगे तब मेरुदंड और मस्तक सीधा रखकर पैर के ऊपर पैर रखकर मनुष्य सहज भाव से जिस तरह बैठता है उसी ढंग से बैठना और प्रत्येक बार मंत्रोच्चारण के साथ साथ इष्ट मूर्ति या उनके गुणों का चिंतन करना चित्र में उनकी मूर्ति जिस प्रकार बैठी हुई है उसी के अवलंबन से वैसी चिंता करते रहना वे जीवित हैं और तुम्हारी प्रार्थना सुन रहे हैं वह प्रभु ईश्वर हैं उन्हें अपना समझना उनका चिंतन हृदय कमल या मस्तक के सहस्त्रान में जहाँ अच्छा लगे करते रहना जबकि अंत में या अन्य समय मंत्रोच्चारण न करके भी उनकी चिंता या ध्यान कर सकते हो उस चिंतन में शरीर और संसार भूलकर कर तन्मय हो जाना ही ध्यान है जब करते रहो जब करते समय भी वैसा होता है जब और ध्यान दोनों समान है किसी को जप करने से उनकी ओर मन आकर्षित होता है और किसी को ध्यान करने से वैसा होता है तुम्हें जो अच्छा लगे वही करते चलो तुम जप के साथ इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करो इसके अनंतर तुम्हारे लिए कौन उत्तम है उसे स्वयं ही समझ सकोगे ध्यान जप में बैठने के पहले अच्छी तरह प्रार्थना कर लेना आवश्यक है सुबह शाम आसन पर न बैठकर भी हर समय हर दशा में उनका स्मरण मनन ध्यान जप किया जा सकता है तो भी निष्ठा के लिए सुबह शाम ही अच्छा है प्रार्थना करता हूँ श्री श्री ठाकुर तुम्हारा कल्याण करे तुम्हें भक्ति विश्वास दे मेरा शरीर किसी प्रकार चल रहा है एकदम अच्छा नहीं है श्री श्री ठाकुर तुम्हें स्वस्थ रखे मेरा आशीर्वाद और शुभेच्छा जानना ये श्री महापुरुष महाराज इस समय अशरीरी चिन्मय रूप में विराजमान रहे विराज रहे हैं उनके श्री चरणों में कोटि प्रणाम करता हूँ